हम अपने लोग प्रतिष्ठ उत्सव में हमारे लिए कोई नई दिवाली है हम प्रतिपल दिवाली है हम प्रतिपल महामहोत्सव में बियाजू की ताप से है हम उनके निज महल में हर समय रहते हैं छिम छिंद बीरथ संग छिंदिनख प्रेम है अगर हम वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम ये तो समझ रहे हैं प्रगट महल में बैठे ये प्रगट सहचरिया बैठे प्रगट सिंह प्रिया लाल बैठे हर समय सावधान रहकर से हमको सुख पहुंचाती है सेवा में हम हर समय सेवा में हम प्रसाद पा रहे तो सेवा में आप क्या समझते हो हमारा ये शरीर हम, हमारा थोड़ी है ये शरीर आपका थोड़ी है ये श्री जी की सेवा का पात्र है कभी प्रमाद स्थिति साधक की प्रमाद स्थिति मृत्यु है प्रमाद स्थिति मृत्यु एक सेकंड के लिए चूके वो तुम्हें न जाने कहा से कहा चिंतन हमारा धन चिंतन है बाहरी दीपक जल रहे हैं बाहरी शोभा है कितनी देर के लिए कितनी कितनी देर अंदर की की कितनी देर? आप भाव में डूबे हो हर समय प्रियालाल किस मुह से ऐसी कांति प्रकट होती है कोई दीपक वैसा नहीं कोई तेज ऐसा जिनके नखमणी की कांति के आगे सूर्य चंद्रमा फेंके लगते हैं उनके दीपक क्या है? उनके आगे बिजली की चमक क्या अनंत बिजलियों की कांति, इनके स्त्री अंगे हम उनकी दास हैं, हम हर समय उनकी सेवा हम सो रहे हैं उनकी सेवा में है हम जग रहे हैं उनकी सेवा में हम शौचालय जा रहे हैं उनकी सेवा में एक सेकंड सेवा से भी लग रहे हैं हम ही नहीं अपने साब जो हम अपना शरीर का अहम बनाए हुए जो हम अपनी मनोवृत्ति को बहिर्मुख बनाए यही तो रोकना है और यही संयोग श्री जी ने हमें दिया है चार साधक मिलकर चार उपासक मिलकर हम अपनी मनोवृत्ति को भगवदाकार कर सकें हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना हमें बिल्कुल एकाग्र चित वाणी मतलब तो आप गान कर रहे हो श्रीजिया विराजमान है सिद्धांत से भी और भाव से भी और प्रगट में भी जहां नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहा नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट और भाव से हमारी सेव्या है स्वामी जी गुरु प्रदत्त साक्षात श्री जी भी है और प्रगत में वृंदावन दाम श्री जी नहीं इसलिए तीनों जगह हमारा भाव हमारी दृष्टि हमारा सिद्धांत अगर ठीक रहेगा तो हमें भगवत प्राप्ति करनी नहीं है आप सोचते भगवत प्राप्ति कोई आकाश से उतरती होगी गाढ़ चिंतन होते होते हम लीन हो गए उसे यही है भगवत प्राप्ति थोड़ी देर के लिए भगवान सामने किसी भक्त के आ उसे भगवत प्राप्ति थोड़ी कहते हैं कितनों के सामने आए भगवत प्राप्ति का स्वरूप है कि आपकी अस्तित्व में ही वृत्ति ही नहीं बची श्यामा श्याम बाहर श्यामा श्याम भीतर श्याम इधर दिखे भगवत प्राप्ति को तो थोड़ी भगवान आशीर्वाद दे दी कुछ बचा ही नहीं तो क्या भगवत प्राप्ति हमारा मन हमारा सी हरिवंश सुप्राण प्राण सुमन हरिवंश गणित सी श्री हरिवंशित मित्र हरिवंश गणितय श्री हरिवंश बुद्धि हरिवंश नाम जस अस्तित्व खत्म मन बुद्धि प्राण केवल श्यामा श्याम श्यामा कोई नया उत्सव नहीं हर समय नया उत्सव जो हो रहा है उसके आगे कोई नया उत्सव यहाँ नित्य दीपावली यहाँ नित्य होली है यहाँ नित्य आनंद है नित्य रास है नित्य महारे उसके रसिक उपासक के हृदय में कोई नवीन उत्सव नहीं होता वो तो भाव उत्सव में मगन रहता है हाँ संयोग बन जाता है किसी तिथि तारीख का तो उसमें अन्य लोग भी उस भावोत्सव में हमारे लिए प्रतिपल महा उत्सव है हम इस स्मशान में बैठे तो महा उत्सव है हम आगे एकांत में बैठे तो महा उत्सव में बैठे तो महा हमारा सिर्फ भाव ही खेल है हमारा जो आचार्य चरण के द्वारा स्थापित किया हुआ उपासना मार्ग है, इसमें न वेद का कहीं, न वेद के कर्मकांड का कहीं या न तिथि का नक्षत्र का न ग्रह का न वार का न कोई विधि विधान का एकमात्र रसिक अन्य निशान बजाय एक श्याम श्याम उसके लिए क्या घात क्या दिन क्या अमावस्या क्या पूर्णिमा क्या एकादशी क्या द्वादशी क्या पवित्रता क्या पवित्रता क्या उत्तम क्या नीच क्या गवार क्या विद्वान को पढ़ के हम किस की बात है हमें कितना सावधान रहना है हमारी सावधानी ही हमें श्री जी की प्राप्ति करा देगी क्योंकि श्री जी ने कोई भी विधान नहीं छोड़ा अपनी प्राप्ति का हमें सब कुछ दे दिया अब हमें थोड़ी सी सावधानी कर अगर हम श्री जी के रस की आकांक्षा नहीं करते गान कर रहे चल रहे आकांक्षा विषयों की है इधर उधर देखने सुनने किए कुछ अन्य मांगने तो लाडली जो अत्यंत तो है छूट देती रहेंगी जब रहोगे तब स्वीकार करे हम कहे को समय बर्बाद करें पता नहीं कल शरीर किस दशा को पहुंच जाए हमारे अंदर ऐसा भाव हम जी ना सके प्यारी अस्तित्व तो न रह जाए हम उस बिकल रहे तो कैसे मिलो हमें तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो कोई सामर्थ्य नहीं रोज का दिन व्यतीत होता है कम हमारे आपके शरण में हमें हर क्षण मतलब जैसे एक गरीब आदमी धन का चिंतन करता है ऐसे हम अधम है हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं की इतनी बड़ी वस्तु प्रियालाल को प्राप्त कर ले हमें बहुत दैन से हर समय अंदर से विकल होती यही हमारी श्री जी की प्राप्ति का उपाय है हम अंदर से विकल रहे कि हमें हम कुछ है नहीं कैसे आप मिलेगी न कोई गुण है न कोई भाव है न कोई चाव है कैसे मिलोगे स्वामी बार बार हमको पुकारते तो कोई हमारे लिए कोई दीपावली उत्सव थोड़ी हम जिस उत्सव के दाशी हम जिस उत्सव में ये कोई उत्सव प्रतिपल वहाँ महा उत्सव आनंद मोह उत्सव महाप्रेम महाप्रेम सुरंगरंगी और कछू न इनको जुगल सेवा ये संसारी संसारिक आदमी चार पटाखे थोड़ी देर पूजन कबाव करेंगे खाएंगे पीएंगे। वो तो संसार में ही मत, हमारा प्रतिपल यही है और है क्या हमारे लिए प्रतिपल हम प्रतिपल सेवा में रहते एक क्षण के लिए भी कहा मिलक अगर रह न सकत पल पल का अंतर जैसे हम भाव देश में रहे भाव उपासना नहीं भाव बन पा रहा तो कम से कम सीमा में रहे वो वो भाव आ आ जाएगा, वो बिल्कुल आ जाएगा बिल्कुल जिन्होंने बुलाया बहुत देने के लिए बुलाया। में, में देने करुणा लाड़ लीजू जिस दिन आप थोड़ा सा भी वो खींचेंगे ना डूब जाओगे महारस में डूब जाओगे कृतिकृत्य हो जाओगे रोगे इस बात के लिए की मुझे जो चाहिए नहीं था वो भी आयाचक बड़ी निधि दे दी, तो दे दी। तो सावधान हर समय सावधान सावधानी हा सावधानी ही साध वो आपके लिए नहीं आपको बना के श्री जी बुलवा रहे सबको सावधाना बहुत कीमती समय केवल श्री जी के लिए समय कृतकृत्य हो जाओगे ऐसी आनंद की अनुभूति होगी जो ये हृदय कह पड़ेगा कि ना आप कुछ नहीं चाहिए